समाधरणी आर्य भद्र पुरुषो मुनिगण पूजा मातृशक्ति आचार्य मान भाव प्रिय विद्यार्थियों यात्रा का वृत्तांत तो मेरी दृष्टि से तो कल समाप्त ही हो चुका था लेकिन फिर भी वो दृष्टि शोधित नहीं थी इसलिए उस दृष्टि का शोधन आज कर रहा हूं तो कुछ जो बच गया है वो आप लोगों के और और मेरे लिए भी शायद लाभ दे सकता हो इस भावना से उस चीज को मैं आपके सामने रखता हूं एक तो कल के वृत्तांत में गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय जो प्राचीन शिक्षा पद्धति को आधार बनाकर के चलता है वहां भी देखने का एक अच्छा अवसर मुझे प्राप्त हुआ यद्यपि उसकी स्थापना बहुत बाद में हुई पुराना गुरुकुल जो कांगड़ी है वो गंगा के पार है जहां पर सबसे पहला गुरुकुल स्वामी सद्धन, स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने उसको खोला था और उसमें सबसे पहले अपने दो बच्चों को प्रवेश दिया था स्वयं के दो बच्चों को तो वो गुरूकुल तो अब खंडहर के रूप में बदल चुका है उसको देखने की इच्छा भी थी लेकिन बताते हैं कि वहां पर गंगा का पानी बहुत वेग से चल रहा था और उसमें से पार जाना संभव नहीं था तो इसलिए उस गुरुकुल को देखने की इच्छा तो मुझे समाप्ति करनी पड़ी दूर से देखने की बात अलग है दूर से देख सकता था लेकिन दूर से भी नहीं देखा गया तो वर्तमान में जो गुरुकुल कांगड़ी चल रहा है उसमें भी वर्तमान में शिक्षा पद्धति में कुछ बदलाव हुआ है पहले तो सभाएं अध्यापक रखती थीं, कुलपति को चुनती थीं, सब अधिकार सभाओं के पास थे लेकिन ऐसा सुनते हैं कि इस वर्ष वो सारा का सारा चुनाव केंद्र सरकार के हाथ में आ गया है तो केंद्र सरकार अपने अध्यापक भेजेगी और इनको अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को देनी होगी अपनी गतिविधियों की तो बहुत सारे लंबे चौड़े परिसर में वो गुरूकुल बना हुआ है और जैसा कि कांगड़ी गांव है वहां पास में तो इसलिए उसको गुरूकल कांगड़ी नाम से ही बनाया गया है और वहां पर पुस्तकालय में विशेष रूप से आर्य समाज के जो विद्वान हुए हैं आर्य समाज के जो प्रचारक हुए हैं विशेष रूप से स्वामी श्रद्धानंद जी का गुरुकुल के प्रति विशेष योगदान था यद्यपि वो जहां स्थापित है वहां नहीं था लेकिन फिर भी उस गुरुकुल को ही केवल स्थान बदल करके दूसरी जगह कर दिया गया है लेकिन स्वामी श्रद्धानंद जी का वहां बहुत ही एक तप और त्याग वहां पर काम कर रहा है तो जहां भी आप देखेंगे वहां तो स्वामी श्रद्धानंद जी का बहुत सारा वहां पर विवरण मिलता है कुछ ऐतिहासिक वस्तुएं वहां पर हैं, जैसे कि स्वामी ओमानंद जी महाराज का गुरुकुल झज्जर में एक संग्रहालय टाइप का है तो उसमें बहुत सारी वस्तुएं हैं लेकिन इस गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में स्वामी श्रद्धानन्द जी से संबंधित जो घटनाएं घटी जो उनके साथ हुआ कहाँ कहाँ वो गए परिवार के साथ अकेले अपनी पुत्रियों के साथ अपनी पत्नी के साथ तो इस तरह से बहुत सारे फोटो वहां पर लगे हुए थे और उस गुरुकुल के संग्रहालय में जो देश से संबंधित कुछ इस तरह की हलचल जो स्वामी सद्धानंद जी के समय में हुई थी वो सबका सब, सब उन्होंने कुछ क्रम से दिखाने का प्रयास किया है महात्मा गांधी का भी वहां पर कुछ है उनके एक दो पत्र जो यंग इंडिया में लिखे गए थे कभी यंग इंडिया उनका एक पत्र था तो उसमें स्वामी श्रद्धानंद जी और महात्मा गांधी जी के बीच में कुछ संवाद चलता रहता था और जब स्वामी श्रद्धानंद जी की मृत्यु हुई तो उसके संबंध में भी गांधी जी ने एक लंबा लेख कम से कम चार पांच पृष्ठों का अंग्रेजी में लिखा था तो वो भी अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र था तो इस तरह से ये स्वामी श्रद्धानंद जी से विशेष रूप से वो सारे चित्र और वस्तुएं वहां पर लगाई गई थी फिर कुछ ऐतिहासिक चीजें थी यानी हमारे देश में 500 साल पहले हजार साल पहले डेढ़ हजार साल पहले कौन कौन राजा राज करते थे उनकी मुद्राएं कैसी चलती थी किस तरह से उनकी संस्कृति थी कैसे कपड़े पहनते थे वो सब का सब उन्होंने जितना भी उनसे संभव हो सका वो उन्होंने वहां पर दिखाने का प्रयास किया नेपाल के सिक्के चीन के सिक्के वर्तमान में भी कुछ देशों के सिक्के वहां पर इकट्ठे किए हुए हैं, जैसे पाकिस्तान के सिक्के अभी पाकिस्तान तो अभी हुआ है पचास साठ साल पहले तो यानी 2000 साल से या, या यूं कहें कि महाभारत काल के बाद के जितने भी राजा महाराजा हुए उन सब के सिक्के वहां पर विद्वान थे और वो इतिहास का विद्यार्थी उनसे विशेष रूप से लाभ उठा सकता था इसके बाद फिर सहसारा सहसधारा जैसे कि नाम से ही ऐसा लगता है कि वहां हजारों धाराएं होंगी पहले कभी रही होंगी तो जब हरिद्वार से सहसधारा जाते हैं तो आज से बीस तीस साल पहले तो दोनों तरफ बहुत हरा भरा था पेड़ थे और बड़ा अच्छा लगता था लेकिन अब वहां जंगली बनों की शोभा है मतलब कंक्रीट के वन जो है वो दोनों तरफ खड़े हुए हैं तो कंक्रीट वनों से प्रकृति की शोभा कुछ नहीं होती तो दोनों तरफ मकान बन गए हैं और जहां पर वो सर धारा है वहां पर पहले कभी अच्छा लगता था चारो तरफ पहाड़ थे धाराएं बहती थीं हरे भरे पेड़ थे घाटिया थीं बहुत अच्छा लगता था लेकिन अब वहां भी होटल मकान दुकान ये वो सब दादा क्या क्या वहां बना दिया और अब उस स्थान पर कोई नया व्यक्ति तो नाम सुनकर के जा सकता है और उसकी एक कल्पना भी उसको आनंद दे सकती है कि कल्पना करने में क्या लगता है कल्पना करना तो बहुत थोड़ी देर की बात है लेकिन जब वहां जाकर के देखा तो वो कुछ बहुत कुछ विकृत हो गया था वो अच्छा भी नहीं लगता था तो वहां पर जाकर के जिस प्रसन्नता को लेकर के मन वहां गया था जिस कल्पना को लेकर के वहां गया था वो कल्पना पूरी की पूरी विकृत हो चुकी थी और अपने एक वैध हंसराज जी करके हैं आप में से शायद कुछ लोग जानते होंगे उन्होंने नेपाली फार्म में पहले दवाइयों का काम चला रखा था लेकिन कई वर्षों से किन्हीं कारणों से वो चिकित्सालय और वो दवाई का काम उन्होंने बंद कर दिया तो अब वो वहां पे रहते हैं गौशाला है और रामदेव जी और अपने बैज हंसराज जी मिलकर के वहां पर उन्होंने एक दलिये का उसको क्या उसको क्या बोलते प्रोडक्ट लगाया है तो उसमें दलिया जो है वो मतलब बनकर के पैकिंग होकर के फिर वो मतलब सारे भारत में या विदेश में वो जाया करेगा तो अभी वो निर्माणाधीन है चल रहा है वो और वहां एक विचित्र बात यह है कि जैसे हम यहां पर सुख शांति से बैठे हैं ना हाथी का डर है ना शेर का डर है न चीते का डर है पर वहां सब डर रहे रात में हाथी आते हैं एक एक दो दो कई बार तो तीन तीन बार जाते हैं पूरे झुंड के झुंड आ जाते हैं और बच्चे भी पीछे रहने वाले थोड़ी है तो बच्चे भी साथ में आ जाते हैं कई बार तो बस महात्मा हंसराज जी ने जो दीवार बनाई रात को हाथी आया और दीवार गिरा दी अब दिन में फिर उसको चुनो फिर रात में आया फिर गिरा दी तो हाथी वहां पर सड़क के उस पर पूरा जंगल जंगल है तो रोज रात को वहां एक या दो हाथी आ जाते हैं और इस तरह से महात्मा हंसराज जी की मेहनत और मजदूरी और धन वो हाथी सब खराब करके चला जाता और एक आपको मनोरंजक बात बताऊ वैद्य हंसराज ने तीन कुत्ते पाल रखे थे और तीनों बड़े जबरदस्त कोई किसी से कम नहीं और खुले में ऐसे नहीं रखते थे जैसे प्राय करके घरों में खुले छोड़ देते हैं अपने आंगन में घूमते रहते हैं वो वहां उन कुत्तों के लिए कुत्तों के लिए पिंजरा बनाया हुआ था काफी लंबा चौड़ा उस पिंजरे को तोड़ करके एक बाघ ने उस कुत्ते का शिकार कर लिया बाघ आया रात को और उसने धुपट्टा मारा और पिंजरा भी तोड़ करके और कुत्ते को ऐसे गले से पकड़ के और ले गया दौड़ के जंगल में चला गया सुबह देखा तो एक कुत्ता गायब गिनती कम हो गई तो वहां चूंकि सब जानते हैं कि बाघ का यहाँ पर काफी आतंक है लेकिन वन्य जीव संरक्षण कानून के अंतर्गत उनको मारा नहीं जा सकता अगर कोई मारता है उनको चोट पहुंचाता है तो सरकार की ओर से बहुत सख्त सजा है, बहुत ही सख्त सजा है। तो वो जो दो कुत्ते बचे थे वो तो इतने डर गए थे कि दो तीन दिन तक तो, तो बोले ही नहीं पहले रोज भोगते थे कि जैसे बस इस जंगल में हम ही शेर हैं, लेकिन जब उनमें से उनके एक भाई को उठा के ले गया तो तीन दिन तक उनके मुंह से आवाज नहीं आई आखिर उनमें भी तो हमारा जैसा जीव है ना ठीक है उन्होंने कोई ऐसे कुछ गलत कर्म किए जिनके कारण से उनको वो यूनि प्राप्त होगी है तो हमारा जैसा ही उसमें जीव तो वो वहां पर उन्होंने गौशाला बन रखी है और एक आश्रम भी वो बना रहे हैं ध्यान के लिए एक कमरा भी नीचे वो उन्होंने बनाया बहुत अच्छा है लेकिन अभी वो निर्माण चल रहा है कभी कोई वहां पे जाकर के साधना ध्यान उपासना कर सकता है लेकिन अभी वो निर्माणों का चल रहा है और बांधपाश्रम ज्वालापुर में एक ऐसे सज्जन मिले जो आर्य समाज का प्रचार करते थे आर्य सिद्धांतों के प्रचार में उनकी बहुत लगन हुआ करती थी और साथ में वो ये भी चाहते थे कि मैं उन लोगों में जाकर प्रचार करूं जिनको इस विचार की आवश्यकता है तो उन्होंने कौन सा क्षेत्र चुना उन्होंने जेल का क्षेत्र चुना वो जेल में जाया करते थे अभी भी जाते हैं तो वहां अपराधियों को उनमें बच्चे भी होते हैं बड़े भी होते हैं बड़ी उम्र के भी होते हैं उन सबके बीच में जाकर के उनको ध्यान उपासना वैदिक सिद्धांत की बातें वर्षों से वो इस काम को कर रहे हैं बता रहे हैं वर्षों से इस काम में लगे हुए हैं और उनका कहना है कि जब मैं वहां जाता हूं उन बच्चों के बीच में उन कैदियों अपराधियों के बीच में तो मुझे बड़ी आत्मीता की दृष्टि से देखते हैं सब गुरुजी गुरुजी करते हैं और कई कहते हैं कि वास्तव में मेरा जीवन गुरुजी के कारण से बदल गया क्योंकि अपराधी अपराध की मानसिकता से ग्रस्त होता है और और अपराध इसलिए करता है क्योंकि उसको कोई सही रास्ता बताने वाला नहीं मिलता तो ऐसे बहुत सारे बच्चों के बीच में वो जाते रहते साहित्य बांटते हैं साहित और अपने विचारों का वैदिक विचारों का प्रचार कर, करते रहते हैं और पैदल ही जाते हैं कोई अपनी गाड़ी भी नहीं कभी साइकिल आवश्यकता होती साइकिल पकड़ लेते नहीं तो पैदल ही चले जाते हैं चार चार घंटे वहां रहते हैं बोलते रहते हैं उनको समझाते हैं तो उनके प्रभाव से बहुत से कैदियों का जीवन बदल गया परिवर्तित हो गया और वो ये कहते हैं कि हमने जो कुछ भी किया वो केवल समाज की जो परिस्थितियां हैं समाज के व्यक्तियों को जो प्रभाव हैं उनके कारण से मैं अपने आप को नहीं रोक पाया और परिणाम यह हुआ कि मैं एक बंदी घर का बंदी बन गया और बहुत से उसमें ऐसे भी थे जो निरपर, निरपराधी थे फंसा दिए गए थे तो वो कार्य भी उनका मुझे बहुत अच्छा लगा एक डॉक्टर विनोद जी करके थे स्वामी चित्तेश्वरानंद जी का आश्रम एक तो एक तो धोलास में है लेकिन एक देहरादून में जो तपोवन बन आश्रम बना हुआ है उसके ऊपर भी यानी वहां से लगभग एक डेढ़ किलोमीटर दूर भी पहाड़ी पर उन्होंने आश्रम बनाया हुआ है वो भी बहुत अच्छा है हालांकि चारों तरफ जंगल जंगल है पेड़ ही पेड़ है बड़ा अच्छा लगता है वहां पर तो उस समय एक डॉक्टर विनोद जी चिकित्सा चलाते हैं और मूल रूप से नेचुरोपैथी की चिकित्सा करते हैं नेचुरोपैथी से वो चिकित्सा करते हैं यानी प्राकृतिक चिकित्सा का कोई सिद्धांत है कि कोई भी रोग हो उसकी चिकित्सा एक है तो उन्होंने शिविर लगा रखा था तो उनका दावा है कि चाहे कितना ही असाध्य रोगी हो कोई भी उसको रोग कितना ही पुराना हो पीछा न छोड़ता हो परेशान हो रोगी सब तरह से इलाज कराते कराते वो थक चुका हो केवल प्राकृतिक चिकित्सा से नहीं बाकी जितने एलोपैथिक होम्योपैथिक बायो कैमिक यूनानी मिस्रानी ना जाने कितने कितने तरह तो कहते हैं कि जब सब तरह से इलाज करते करते वो थक जाए तो अगर वो मेरे पास तक पहुंच जाता तो मैं उसको कुछ ही दिनों में बिलकुल स्वस्थ कर देता हूं तो वैसे अनेक रोगी वहां थे और मैंने एक रोगी को देखा तो उनकी तरफ उन्होंने इशारा करके कहा कि देखो ये जो है ना ये भी असाध्य रोगी था लेकिन उसके चेहरे पर मैंने मुस्कुराहट देगी पता लग रहा था कि वो स्वस्थ हो गया तो वास्तव में उन्होंने जो प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित जिन विधियों से वो चिकित्सा कर रहे थे वो बहुत ही अच्छी चिकित्सा पद्धति थी और उनकी कुछ पुस्तकें भी थी सरल भाषा में तो उसमें उन्होंने अपने वर्थों के अनुभव और दवाईया वगैरह का जो विवरण है वो दिया गया दिया था तो उनसे मैंने कहा कभी अजमेर आइए है ऋषि में यहां भी हम लोग कुछ आपसे लाभ उठा ले तो लेकिन उनके तो बहुत व्यस्त कार्यक्रम रहते हैं और फिर एक गुरुकुल पौधा देखा पौधा गुरुकुल का नाम सुना है रहे भी होंगे कोई ये देखो ये रहे गए भी थे और रहे भी थे अच्छा फिर ठीक कई बार ऐसा होता कि गए तो थे लेकिन रहे नहीं थे तो गुरुकुल पोंदा में लगभग सात सौ विद्यार्थी पढ़ते हैं और वहां की व्यवस्था मुझे बहुत अच्छी लगी वहाँ के आचार्य वहां के अध्यापक और वो जिस स्थान पर गुरुकुल बना हुआ है वो बिल्कुल जंगल में ही है प्राकृतिक रूप से वहां पर उस गुरुकुल को स्थापित किया गया और एक तरफ नदी बहती है दूर और उनका कहना है कि कभी भविष्य में भी यहाँ पर बस्ती नहीं बनेगी वो जंगल ही रहेगा क्योंकि आगे इस तरह से है कि वहां कोई संभावना नहीं दिखती क्योंकि वो जंगल विभाग है वन विभाग के अंतर्गत वो जमीन आ जाती है और वहां लंबे वर्षों तक कोई इमारत या भवन खड़ा करने की कोई संभावना नहीं हो जाए तो हो सकता है क्योंकि संभावना कई बार असंभावना भी संभावना में बदल जाती है लेकिन वर्तमान में कुछ समय तक वहां पर कुछ नहीं होगा तो वहां गौशाला और वहां बच्चों के व्यायाम और बच्चों के कमरे देखे जैसे हम यहाँ पर तख्त पर लेटते हैं तो यहाँ तो जगह की कमी है नहीं तो एक दो तीन एक कमरे में तीन ब्रह्मचारी रहते हैं तो वहां जगह को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया एक दो तीन <laughs> यानी एक नीचे एक बीच में एक ऊपर और यहाँ तो एक दो तीन यहाँ तो जगह की कोई कमी है नहीं और ऐसे अन्य संस्थाओं में भी किया है जहां भी छात्रावास है वहां पर प्राय करके आजकल इस तरह से चलाते हैं यानी एक नीचे रहेगा एक बीच में रहेगा एक ऊपर रहेगा उसका सामान फिर अलमारी में या बाहर कहीं थोड़ा उधर रखा रहता तो इस प्रकार से ये गुरूकुल पोंधा भी अपने आप में एक विशेष था और कुछ घंटे वहां पर रुके थे और औरोपकारी के बारे में उनको जानकारी दी और कहा कि भाई आप भी निमंत्रण तो मैं सबको दे ही देता था अब कौन कितना आता है वो तो अपनी व्यस्तता में से कुछ समय निकाल करके आएगा तो आएगा तो इस तरह से ये जो यात्रा का जो वृतांत है ये केवल इसलिए आपके बीच में रखा जा रहा है कि यात्रा से कई लक्ष्य हमें प्राप्त हो जाते हैं एक तो हम नए व्यक्तियों से जब मिलते हैं तो संकोच समाप्त होता है नए स्थान पर जाते हैं तो कुछ देर के लिए कुछ समय के लिए कुछ घंटों के लिए बिल्कुल मन ऐसा लगता है कि जैसे इसका बासापन इसका जो उबाऊपन है वो चला गया है क्योंकि लोगों से मिलते हैं तो फिर कुछ बातें होती हैं एक अच्छे वातावरण में बातें होती हैं और फिर उनकी स्मृतियां भी रहती हैं ये ठीक है कि कई कई स्थानों पर कुछ कटु अनुभव भी होते हैं लेकिन उन कटु अनुभवों को भी अगर हम ये मान लें कि ये भी हमें कुछ न कुछ शिक्षा देकर के गए हैं इनसे भी हम कुछ शिक्षा ले सकते हैं लोग कटु अनुभवों से घबराते हैं मेरे साथ में उसे ऐसा करने की क्या आवश्यकता थी मैं भी कुछ हूं मैं इस भावना से गया था वहां उसने मेरे साथ में जो व्यवहार करना चाहिए वैसा नहीं किया इस तरह की शिकायतें मन की प्राय करके चलती रहती हैं, लेकिन एक साधक को इन शिकायतों से कुछ मिलता नहीं है सिवाय तनाव दुख पश्चाताप ना जाने का विचार कि अब मैं कभी वहां नहीं जाऊंगा इस तरह से अपने मन को वो दुखी भी करता रहता है लेकिन मुझे लगता है कि कटु से कटु अनुभव भी हमें बहुत सारी शिक्षाएं दे देता है हमारा गुरु हो जाता है हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं उनसे हमें विवेक मिलता है बुद्धि मिलती है सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है और ना जाने किस किस तरह के हम लाभ उन प्रतिकूल परिस्थितियों में कटु अंधवों में से उठा लेते हैं पर यह है बुद्धिमान के लिए ही जो अपने अहम को लेकर के आगे चलता है उसे यात्रा में कष्ट तो मिल सकता है पर यात्रा का आनंद वो नहीं ले सकता जो अपने अहम को सामने रख के चलता है आनंद तभी मिलता है जब व्यक्ति विनम्र होकर चलता है तो प्राकृतिक दृश्यों के भी आनंद लेता है और उन व्यक्तियों से भी लाभ उठा लेता है जो समाज की दृष्टि से भले ही कहे जाते हो या निंदित कहे जाते हो लेकिन समझदार व्यक्ति उनसे भी लाभ लेता है उनसे बहुत कुछ सीख लेता है तो इस बारह चौदह दिन की यात्रा में बहुत कुछ सीखने को मिला और वैसे तो पूरी जीवन ही एक यात्रा है सीखते ही रहते हैं सीखते ही रहना है और सीखते ही सीखते जीवन समाप्त हो जाना है और उसके बाद फिर सीखना है तो कब तक सीखना है यह उन्होंने बात पूरी कर दी <laughs> योगां, योगांगा अनुष्ठाना बुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ते विवेक ख्या जब तक ये पता ना लग जाए कि कि मैं और समाज के बीच में इन दोनों के बीच में मैं किस ढंग से रहना चाहता हूँ किस ढंग से मैं मैं और समाज के बीच में रहना चाहता हूँ जब तक ये पता ना लग जाए तब तक ज्ञान की दीप्ति बढ़ती रहती है और वो दीप्ति एक दो दिन में तो बढ़ेगी नहीं एक जगह रहने से भी नहीं बढ़ेगी एक शास्त्र पढ़ने से भी नहीं बनेगी वो बनेगी अनेक शास्त्रों का मंथन करें चिंतन करें अनेक जगह घूमें और जब तक घूमते रहे तब तक जब तक की हाथ पैरों में आपके हमारे शक्ति है बल है फिर बड़ी अवस्था में तो घूमना ठहरने में बदल जाता है फिर व्यक्ति घूम नहीं सकता ठहर जाता क्योंकि उसके हाथ पैर काम नहीं करते शरीर काम नहीं करता तो इसलिए जहां भी यात्रा का अवसर मिले भले ही चार कोस की दूरी पर यात्रा का अवसर मिले तो वहां भी चले जाओ वहां भी हम बहुत कुछ सीख सकते जरूरी नहीं है कि हम एक हजार किलोमीटर की दूरी तय करके यात्रा का आनंद लें। तो इस प्रकार ये यात्रा का जो वृतांत मैंने सुनाया ये वृतांत हमारे भविष्य में भी बहुत कुछ काम आ सकता है और बहुत कुछ अनुभवों को ये समेटे हुए है और उन अनुभवों को उन स्मृतियों को हम समेटते रहे और उससे हम नई नई बातें सीखते रहे तभी इस यात्रा का चाहे वो यात्रा कहीं की हो तभी उस यात्रा का यात्री लाभ ले सकता है अन्यथा तो यात्रा दुखद भी होती है दो तो साथी यात्रा कर रहे हैं झगड़ा हो गया तो दोनों का आनंद गया अब एक यूमू फुलाके बैठा एक यूं फुलाके बैठा वो तो यात्रा का आनंद क्या है तो यात्रा इसलिए आए थे क्या मुंह फुलाने के लिए हैं? होता कि नहीं होता है? हो जाता है। चार दिन की यात्रा में एक दिन भी उसके चेहरे पर मुस्कान मुस्कुरा क्योंकि वो हो गया ना वो हो गया तो अब उसके सामने चाहे कश्मीर की क्यारिया आ जाए चाहे उसके सामने हिमालय की चोटियां आ जाए चाहे कोई सुंदर दृश्य हो जाए उसके लिए सब नरक है वो कहे चल मैं नहीं देखता अरे चलो घूमने चलते मैं नहीं चलता क्यों क्या हो गया बस विचार नहीं मिलते इसलिए यात्रा का आनंद जहां स्थान के सामंजस्य से है वहां व्यक्तियों के विचारों से भी सामंजस्य बिठाने की कला हमें आनी चाहिए तो मैं अब इस वर्णन को ही समाप्त करता हूं और कल से फिर वही पुरानी कहानी अपनी चलेगी उपदेश मंजरी ठीक है और उसको हम पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे नमस्ते चलिए शांति पाठ